भागवत कथा दसम स्कंध उत्तरार्ध ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरासंध से युद्ध और द्वारका पुरी का निर्माण श्री सुखदेव जी कहते हैं भरतवंश शिरोमणि परीक्षित कंस की दो रानियां थी अस्ति और प्राप्ति पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ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 कई अक्षौणी सेना इकट्ठा कर ली है यह सब तो पृथ्वी का भार ही झुट मेरे पास आ पहुंचा है मैं इसका नाश करूंगा। परंतु अभी मगध जरासंध को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा मेरे अवतार का यह प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूँ साधु सज्जनों की रक्षा करूँ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 विरायाप्य धर्म काले प्रभुवतः क्वचि एवं ध्यायति गोविंद आकाशावर्चसौ रथाउपस्थितौ सद्य ससूत सपरीक्षद परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ पहुँचे उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थीं और दो सारथी उन्हें हांक रहे थे इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा भाई जी आप बड़े शक्तिशाली हैं इस समय जो यदवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं जो आपसे ही सनात हैं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 सुनकर शत्रुपक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा उन्हें देखकर कर मगधराज जरासंध ने कहा पुरुषाधम कृष्ण तू तो अभी निरा बच्चा है अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है इतने दिनों तक तू न जाने कहाँ कहाँ छिपा रहता था मंद तू तो, तो अपने मामा का हत्यारा है इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता जा मेरे सामने से भाग जा बलराम यदि तेरे चित्त में यह श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है तो तू आ हिम्मत बांधकर कर मुझसे लड़ मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहां छोड़कर स्वर्ग में जा अथवा यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल भगवान श्री कृष्ण ने कहा मगधराज जो सूर्यीर होते हैं वे तुम्हारी तरह ढींग नहीं हाँकते वे तो अपना बल पौरुष ही दिखाते हैं देखो अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो जैसे बरने के समय कोई सन्नपात का रोगी करे बकलो मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं उनका प्रकाश फिर फैलता ही है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 व्यथित हो रही हैं तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित सारंग धनुष का टंकार किया इसके बाद वे तरकस में से बाढ़ निकालने उन्हें धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर कर झुंड के झुंड बाढ़ छोड़ने लगे इस समय उनकी वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से अलाद चक्र लुकारी घुमा रहा हो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगणी हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे इसमें बहुत से हाथियों के सिर कट गए और वे मरमर -मर कर गिरने लगे बाणों की ब्यौछार से अनेकों घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए घोड़े ध्वजा सारथी और रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बे हो गए पैदल सेना की बाहें जांग और सिर आदि अंग प्रत्यंग कट कट कर गिर पड़े उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मतवाले वाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियाँ बहा दी कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और घोड़े छटपटा रहे हैं उन नदियों में मनुष्यों की भुजाएँ साँप के समान जान पड़ती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 तब उसका भी वर्णन किया ही जाता है